श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अंठावन छब्बीस नवंबर अट्ठारह सौ तिरासी सिंदुरिया पार्टी में ब्राह्मण भक्तों के प्रति उपदेश समाधि में कार्तिक की कृष्णा एकादशी है सोमवार छब्बीस नवंबर अठारह तिरासी ईस्वी श्री मणिलाल मलिक के मकान में सिंदरियापट्टी ब्राह्मण समाज का अधिवेशन हुआ करता है मकान चित्तपुर रास्ते पर है समाज का अधिवेशन राजपथ के पास पासहीद मंझले के सभागृह में हुआ करता है आज समाज की वार्षिकी है इसीलिए मणिलाल महोत्सव मना रहे हैं उपासना गृह आज आनंदपूर्ण है बाहर और भीतर हरे हरे पल्लवों नाना प्रकार के फूलों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो रहा है कमरे में भक्तगण बैठे हुए उपासना कब शुरू होगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कमरे के भीतर सबको जगह नहीं मिल पाई है कई लोग पश्चिम ओर वाले छत पर टहल रहे हैं या जगह जगह पर रखी सुंदर कुर्सियों पर बैठे हैं बीच बीच में गृहस्वामी तथा उनके स्वजन आकर मधुर शब्दों से अभ्यागत भक्तों का स्वागत कर रहे हैं शाम के पहले से ही ब्राह्म भक्तगण आने लगे हैं उन्हें आज एक विशेष उत्साह है वहाँ आज श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन होगा केशव विजय शिवनाथ आदि ब्राह्म समाज के भक्त नेताओं को श्री कृष्ण जी बहुत प्यार करते थे यही कारण है कि ब्राह्म भक्तों के वे इतने प्यारे हो गए थे जे भक्त प्रेम में मत मत रहते थे उनका प्रेम उनका प्राजल विश्वास ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत ईश्वर के लिए उनका व्याकुल होकर रोना माता मां उन स्त्री जाति की पूजा उनका विषय प्रसंग वर्जन तैल धारा व सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना उनका सर्वधर्म समन्वय और अन्य धर्मों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव का न रहना भगवत भक्तों के लिए उनका रोना इन सब कारणों से ब्राह्मण भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं शिवनाथ और सत्यभाषण, भाषण उपासना के पूर्व श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी और दूसरे ब्राह्म भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं समाज गृह में दीप जल चुका है अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी श्री राम कृष्ण बोले क्यों जी क्या शिवनाथ आएगा एक ब्रह्म भक्त ने कहा जी नहीं आज उनको कई काम है आ ना सकेंगे श्री राम कृष्ण शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनंद होता है मानो भक्ति रस में डूबा हुआ है और जिसे बहुत लोग मानते जानते हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है परंतु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता मुझसे उसने कहा था एक बार वहाँ दक्षिणेश्वर जाएंगे परंतु फिर नहीं आया और ना कोई खबर ही भेजी यह अच्छा नहीं है एक यह भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है सत्य की दृढ़ता के, के न रहने से क्रमशः सब नष्ट हो जाता है यही सोचकर मैं अगर कभी कह डालता हूँ मुझे शौच को जाना है फिर शौच को जाने की आवश्यकता न भी रहे तो भी एक बार गड़वा लेकर झाऊ तल्ले की ओर जाता हूँ यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाए इस अवस्था के बाद हाथ में फूल लेकर माँ से मैंने कहा था माँ यह लो तुम अपना ज्ञान यह लो अपना अज्ञान मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ यह लो अपना भला यह लो अपना बुरा मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ यह लो अपना पुण्य यह लो अपना पाप मुझे शुद्धा भक्ति दो जब यह सब मैंने कह, कहा था तब यह बात नहीं कह सकी कह सका कि माँ यह लो अपना सत्य यह लो अपना असत्य माँ को सब कुछ तो दे सका परंतु सत्य ना दे सका ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी आचार्य जी वेदी पर बैठ गए उद्बोधन मंत्र के बाद आचार्य जी परब्रह्म को लक्ष्य करके वेदोक्त महामंत्रों का उच्चारण करने लगे ब्राह्म भक्तगण स्वर मिलाकर प्राचीन आर्य ऋषियों के मुख से निकले हुए उनकी पवित्र रचनाओं द्वारा उच्चरित नामों का कीर्तन करने लगे कहने लगे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आनंद रूपम अमृतम यद विभाम शिवम अद्वैतम शुद्धम अपाप विद्धम प्रणव संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाकाश में प्रतिध्वनित होने लगी अनेकों के अनंत में वासना का निर्माण सा हो गया चित्त बहुत कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने लगा सबके आंखें मूंदी हुई है थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे श्री राम कृष्ण देवभावमग्न है निष्पन्ध स्थिर दृष्टि निर्वाह चित्र पुतलिका की तरह बैठे हुए हैं आत्मा पक्षी न जाने कहाँ आनंद पूर्वक विहार कर रहा है शरीर शून्य मंदिर सा पड़ा हुआ है समाधि के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे हैं देखा सभा के सभी मनुष्य आंखें बंद किए हुए हैं तब श्री रामकृष्ण देव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएक खड़े हो गए उपासना के बाद ब्राह्म भक्त मंडली मृदंग और करताल लेकर संकीर्तन करने लगी प्रेम और आनंद में मग्न होकर श्री कृष्ण भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे सब लोग मुग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हैं विजय और दूसरे भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं कितने लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनंद लेते हुए संसार को भूल गए नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का आनंद भूल गए विषय सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेर कर बैठे